जीवन का लक्ष्य क्या है ये प्रश्न तो बहुत सीधा सादा मालूम पड़ता है लेकिन शायद इससे जटिल और कोई प्रश्न नहीं और प्रश्न की जटिलता यह है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 तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है जिसमें हम पैदा होते जन्मते और मरते और रोज रोज वही रिपीटिशन वही दौराना वही सुबह उठाना वही सांस हो जाना वही भोजन वही कपड़े वही झगड़े वही संघर्ष यही सब रोज रोज इसका अर्थ क्या है इसका प्रयोजन क्या है तो हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है मैं आपसे पहली बात तो ये निवेदन कर दू की ये जीवन ही नहीं है जिसको आप जीवन कह रहे हैं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 इस बात को पूछने की क्या जरूरत है कि मरघट जाना चाहते? उसने कहा मैं ठीक से पूछूँ ताकि ठीक जगह बता सकूं क्योंकि कई लोग ऐसी भूल में है कई लोग ऐसी भूल में है कि वो मरघट को बस्ती समझते हो बस्ती को मरघट इसलिए मैंने पूछा कहीं तुम भी तो उसी भूल में नहीं हो उन लोगों ने सोचा हो किसी पागल फकीर से मिलना हो गया लेकिन फिर भी कोई और वहाँ नहीं था रास्ता उसी से पूछना पड़ा उसमें कहा बाए तरफ चले जाओ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 तुम बस्ती जाना चाहते थे तुमने भेज दिया वो फकीर बोला बहुत दिनों बाद मुझे खुद ही अनुभव हुआ है। जिसको तुम बस्ती कहते हो वो तो रोज उजड़ती उसमें तो कोई रोज मरता उसको मैं बस्ती कैसे कहू लेकिन जहाँ तक मरघट का सवाल है वहाँ जो लोग बसे हैं वो कभी भी वहां से जाते नहीं वहीं बसे तो मैं मरघट को बस्ती कहता हूँ और बस्ती को मरघट कहता हूँ क्योंकि वहां तो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 एक आदमी सांझ को तय करता है कल सुबह चार बजे उठेंगे और चार बजे वही आज नहीं सोचता है क्या जरूरत है फिर देखेंगे सोए रहा कहां गया वो विचार जिसने तय किया था कि चार बजे सुबह उठेंगे और सुबह उठ के वो सोचता है फिर पछताता है कि कैसी बुरी बात मैंने की कि मैं आज नहीं उठा कल जरूर उठूंगा और फिर सोता है फिर सुबह चार बज जाते हैं और फिर वो सोचता है की रहने की तो आज जल्दी क्या जल्दी है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 राजा भागा उसके पास तेज घोड़ा था तेज घोड़े पर बैठ कर उसने यात्रा शुरू की भागा वो प्राणों को छोड़कर अपनी उस पत्नी को तो उसने बार बार कहा था तेरे बिना एक क्षण भी जीवन न संभव है उसकी भी उसे याद ना आई कि उससे विदा मांग मौत के समय किसको किसकी याद रह जाती और वे वचन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 सूरज ढलने को आ गया था जो उगता है वो डलता भी है उस दिन भी सूरज ढलता ही ढलेगा ही ऐसा तो कोई दिन होता नहीं कि सूरज न ढले तो उस दिन भी ढला राजन घोड़ा एक वृक्ष से बांधा है एक बगीचे में एक गाँव के बाहर सूरज की आखिरी करण नीचे डूबने लगी वो घोड़ा बांध भी नहीं पाया था कुछ एहसास